महाभारत द्रोण पर्व दिन अधिक शमोध्याय उभय पक्ष के श्रेष्ठ महारथियों का परस्पर युद्ध धृष्ट का आक्रमण द्रोणाचार्य का अस्त्र त्याग कर योग धारणा के द्वारा ब्रह्मलोक गमन और धृष्ट द्वारा उनके मस्तक का उच्छेद संजय उवाच साकर्म दृष्टा दुर्योधनादे शनेय सर्वतः क्रुद्धा वार्या मास संजय कहते राजन सात्वनी सातकी का वह कर्म देखकर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा कुपित हो उठे और उन्होंने अनायासी सिपौत्र को सब ओर से घेर लिया कृपक समाश्च तव मार शिशि मान्यवर सम्रांगण में कृपाचार्य कर्ण और आपके पुत्र तुरंत ही सातिकी के पास पहुंचकर उन्हें पहने बाणों से घायल करने लगे तो पांडव भीमसे बलवान सात पर्यवर यब राजा युधिष्ठिर पांडुकुमार नकुल सहदेव तथा बलवान भीमसेन ने सातिकी की रक्षा के लिए उन्हें अपने बीच में कर लिया कर्ण गौतमस्य गौतम से दुर्योधनादयस्ते दुर्योधनादय चय पर्यवायन कर्ण महारथी कृपाचार्य और दुर्योधन आदि ने बाणों की वर्षा करके चारों ओर से सात्विकी को अवरुद्ध कर दिया ताजनुत्यता राजन उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए ने उठी हुई उस भयंकर बाण को अपने अस्त्रों द्वारा रोक दिया तेसाम अस्त्रण दिव्याणी संगता महात्मना वारी आमास दिव्य महामृत उन्होंने उस महासमर में विधि पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया क्रूर स्थान पशु राजाओं में वह संघर्ष छिड़ जाने पर उस युद्ध स्थल में क्रूरता का तांडव होने लगा जैसे पूर्व प्रलय काल में क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव के द्वारा पशुओं प्राणियों का संहार होते समय का चार्यंत चा चा तत्र तत्र ऋणा जिरे भारत कट कर गिरे हुए हाथों मस्तकों धनुषों छत्रों और चवरों के संग्रहों से उस सम्रांगण के विभिन्न प्रदेशों में उक्त वस्तुओं के ढेर के ढेर दिखाई दे रहे थे भग्नचक्र रथय शे पाति स महाध्वज सा हत सूर ऐकीभ सुधा भवत टूटे पहिए वाले रथों गिराए हुए विशाल ध्वजों और मारे गए सूरवीर घुड़सवारों से वहाँ की भूमि आच्छादित हो गई थी से चेष्टन्तो कुरुसो बाणों के आघात से कटे हुए योद्धा उस महासमर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते और छटपटाते दिखाई देते थे वर्तमान तथा योद्धे घोरे देवा स्वरोपे अब महारथा देवासु संग्राम के समान जब घोर युद्ध चल रहा था उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रियोद्धाओं से इस प्रकार कहा महारथियों तुम सब लोग पूर्णतः सावधान होकर द्रोणाचार्य पर धावा करो यशो हि पार्षद तो वीरो भरा भारद्वाज संगत घटते यथा यथाशक्ति भारद्वाज से नहा ये वीर द्रुपद कुमार धृष्टतम द्रोणाचार्य के साथ जूझ रहे हैं और उनके विनाश के लिए यथा यथाशक्ति चेष्टा कर रहे हैं यादृशानी हिरोपाणी दृश्य महारणे अदय द्रोणमृणे क्रुद्धो घात ये सी ते योम भुत्वा भूतुध्व कुंभ आज महासमर में इनके जैसे रूप दिखाई देते हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि रणभूमि में कुपित हुए धृष्ट सब प्रकार से द्रोणाचार्य का वध कर डालेंगे इसलिए तुम सब लोग एक साथ होकर कुंभज कुंभजन्मा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करो युधिष्ठिर समाज संजया नाम महारथा अभ्यद्रवंत संयत्ता भारद्वाज झिघान सब युधिष्ठिर की यह आज्ञा पाकर संजय महारथी द्रोणाचार्य को मार डालने की अभिलाषा से पूर्ण सावधान हो उन पर टूट पड़े सर्वा भारजो महारथ अध्यवर्तत वेगे न मर्तव्यमित निश्चित महारथी द्रोणाचार्य मरने का निश्चय करके उन समस्त आक्रमण कार्यों का बड़े वेग से सामना किया प्रयातें सत्यसंधे तो समकम पत मेदे वबुर्वातावरोथ सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य के के आगे बढ़ते ही ही पृथ्वी लगी और की आवाज के साथ चोल का आदित्य निश्चर निश्चर दीपियंती उभे सेने संह भयम सूर्य मंडल से बड़ी भारी उल्का निकलकर दोनों सेनाओं को प्रकाशित करती और महान भय की सूचना सी हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी भारत जज्वल रथा चात्य शून्यवा सृजन मानी नरेश द्रोणाचार्य के शस्त्र जलने लगे रथ से बड़े जोर की आवाज उठने लगी और घोड़े आँसु बहाने लगे हतौजाचा प्यासे महारास्फु नयन चाश्य वाम बाहु तथा महारथी द्रोणाचार्य उस समय तेजोहीन से हो रहे थे उनकी बाई आख और बाई भुजा फड़क रही थी विमलाश्चावदुद्धे दृष्टवा पार्षदम अग्रता ऋषीण ब्रह्मवादा तर्गस्कण प्रति वे युद्ध में अपने सामने दुम्न को देखकर मन ही मन उदास हो गए साथ ही ब्रह्मवादी महर्षियों के ब्रह्मलोक में चलने के संबंध में कहे हुए वचनों का स्मरण करके उन्होंने उत्तम युद्ध के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देने का विचार किया ततः चतुर्द्रुपदस्याद क्षत्रिय भ्रता द्रोण पर्यचर द्रोण तदनंतर द्रुपद की सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुए द्रोणाचार्य क्षत्रिय समूहों को दग्ध करते हुए दृणभूमि में विचरने लगे हत् विंस्रां क्षत्रिया नर्दन दशा युता करुणावधीत शत्रु मरद्रोण ने वहां बीस हजार छत्रियों का संघार करके अपने तीखे बाणों द्वारा एक लाखों का वध कर डाला। ब्राह्म फिर वे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संहार सहारा ले बड़ी सावधानी के साथ युद्धभूमि खड़े हो गए और धू धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे पांचा विरथम भीमोहत सर्वायुधम बलीसन्नमत्मा तरमा तत सुरथमार पांचादन अब्रवीतभ्रीम संप्रेक्ष्य दोणमस्यन सिका पांचाल राजकुमार धृष्ठम्रथीन हो गए थे उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए थे और वे भारी विषाद में डूब गए थे उस अवस्था में शत्रुमर्दन बलवान भीमसेन उन महामनस्पे पांचाल वीर के पास तुरंत आ पहुंचे और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर द्रोणाचार्य को निकट से बाढ़ चलाते देख इस प्रकार बोले न त्वद्याचार्योम तरस बधा ये तुम्हारे दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो आचार्य काल का तुम पहले उनके वध के लिए ही शीघ्रतापूर्वक प्रयत्न करो तुम पर ही इसका सारा भार रखा गया है स तथोक्तो महाबाहो सर्वभार सहमधन हो अभिपत्या आयुध प्रवरम दृढ़ भीमसेन के ऐसा कहने पर महाबाहु धृष्टुम्न ने उछलकर कर पूर्वक सारा भार सहन करने में समर्थ सुनुष को उठा लिया द्रुणं द्रुणं द्रुणं द्रुणं विवार्ये फिर क्रोध में भर कर बाढ़ चलाते हुए उन्होंने रणभूमि में कठिनता से रोके जाने वाले द्रोणाचार्य को रोक देने की इच्छा से उन्हें भानों की वर्षा द्वारा दिया। तो ताम ताम संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर कुपित हो नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने लगे स महा्री महाराज द्रोणमाच्छाद्य दृढ़ नित्य सर्वाण्यस्त्राणे भारद्वाज से पार्शत महाराज नृत्युम्न ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के सभी अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें अपने महान अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया बालिका कौरवाणपी रक्षस्य संग्रामे द्रोणम व्यद मद्जुत कभी विचलित न होने वाले पांचाल वीर ने संग्राम में द्रोणाचार्य की रक्षा करने वाले बसाती शिवि बाल्हिक और कौरव योद्वाओं का भी संहार कर डाला राजन, राजन अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को सब ओर से आच्छादित करते हुए धृष्ट दुम्न किरणों द्वारा अंशमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे तस् द्रोड़ो धनुष्वा चैनम शनि गात ने कर उन्हें बाणों द्वारा घायल कर दिया और पुनः उनके को गहरी चोट पहुंचाई इससे उन्हें बड़ी व्यता हुई दृण क्रोध्य तमृत शैन कैरीव राज तब अपने क्रोध को पूर्वक बनाए रखते वाले भीमसेन द्रोणाचार्य की उसरत से सट उनसे धीरे, धीरे धीरे इस प्रकार बोले यदि नामयुरन शिक्षिता ब्रह्मबंधव स्वकर्म भी संतुष्टा न स्म छत्र क्षय ब्रजे यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों से असंतुष्ट हो पर धर्म का आश्रय युद्ध न करते तो क्षत्रियों का यह संहार न होता अहिंसा सर्वभूते सुधर्म ध्याम विदुहु तस् च ब्राह्मणों मूलम भवाच ब्रह्म वित्तम प्राणियों की हिंसा न करने को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्रह्मवित्ता है स्वकक्ष ग अज्ञान ब्रह्म पुत्र दया होकर भी आपने स्त्री धन और पुत्र की निपसा से मूर्ख चाण्डालों के समान कितने ही मृेक्षों तथा अन्य नाना प्रकार के छत्री समूहों का संहार कर डाला है एक बहुन् पुत्र धर्म विद्या आप अपने एक पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म प्राण बहुसंख्यक क्षतियों का वध करके दगित कैसे नहीं हो रहे हैं यदाय चमकसी सहति शे ते पृष्ठे नवेदित धर्मराजस् तक्यम नाभिशंकर् जिनके लिए आपने शस्त्र उठाया जिनके जीवन के अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं वह तो आज पीछे समरभूमि में गिरकर कर चिर निद्रा में सो रहा है और आपको इसकी सूचना तक नहीं दी गई धर्मराजिर के उस कथन पर तो आपको संदेह अविश्वास नहीं करना चाहिए मुक्तस्ततो धर्म आत्मा हाथ का भीमसेन के ऐसा कहने पर धर्मात्मा धर्मां्रोणाचार्य वनुष फेंक कर अन्य सब अस्त्र शस्त्रों को भी त्याग देने की इच्छा से इस प्रकार बोले कर्ण कर्ण महेश्वास कृप दुर्योधन संग्रामे कृषे पुनः पुनः पांडवे कर्ण कर्ण महाधनुर कृपाचार्य और दुर्योधन अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध में विजय पाने के लिए प्रयत्न करो यही मैं तुमसे बारंबार कहता हूँ पांडवों से तुम लोगों का कल्याण हो अब मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूँ महाराज महाराज यह कहकर उन्होंने वहां अश्वस्थामा का नाम ले लेकर पुकारा फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को रणभूमि फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में जा बैठे फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभदान दे दिया और समाधि लगा ली तथ्य त्रय धृष्टुम न प्रतापवाम सद्धनुर्घोर सन्या खडगे था सहसा द्रोणम अभ्यन उन पर प्रहार करने का अच्छा अवसर हाथ लगा जान प्रतापे धृष्ट दुम से अपने भयंकर धनुष को रथ पर ही रख कर तलवार हाथ में ले उस रथ से उछल कर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा पहुँचा दृष्ट्वा हाहात द्रेट उस अवस्था में द्रोणाचार्य को धृष्ट दुम्ड के अधीन हुआ देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर उठे हाहाकार चक्रो रहो जगती द्रोण्य परम सा वहाँ सबने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने लगे अहो धिकार है धिक्कार है इधर आचार्य द्रोण भी शस्त्रों का परित्याग करके परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए थे पुराणम पुरुषम विष्णु जगा वे महात पूर्वोक्त बात कहकर योग का आश्रय ज्योति स्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करते हुए मन सर्वोत्कृष्ण पुराण पुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे मुखम किचित समुन्नाम्य मिष्टभ्यरमग्रत निमीलिताक्ष सत्स्थो निक्षिप्य हृद धारण ओमकाक्षर ब्रह्मा ज्योतिर्भूतो महातप स्मृत्वा देश दक्षर परमं प्रभु सद्धे उन्होंने को को कुछ ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर किया, फिर सत्व में स्थित हो नेत्र बंद करके हृदय में धारणा को दृढ़ता पूर्वक धारण किया साथ ही ओम इस एक अक्षर परब्रह्म का जप करते हुए महा, महातपस्वी आचार्य द्रोण प्रणव के अर्थभूत देव देवेश्वर अविनाशी परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करते करते ज्योति स्वरूप हो साक्षात उस ब्रह्मलोक को चले गए जहाँ पहुँचना बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है दो सूर्या वित बुद्धि राशि तस्मे तथा गचार्य द्रोहण के इस प्रकार उत्क्रमण करने पर हमें ऐसा भान होने लगा मानो आकाश में दो सूर्य उदित हो गए हों एकाग्रम सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य दिवाकर के उदित होने पर सारा आकाश तेज से परिपूर्ण हो उस ज्योति के साथ एकाग्रता हो रहा था निमे सम तद ज्योतिरधीयत आशीत किल किला शब्द प्रहिष्टान दिवक ब्रह्म लोक गतेमे च मोहिते पलक मारती मारती वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक चले जाने और धृट दुम्ड के अपमान से मोहित हो जाने पर हर्षोल्लास से भरे हुए देवताओं का कोलाहल सुनाई देने लगा वयमे तदा द्राक्ष पंचमस यो योग नोगयुक्त महात्मा ग्छन तम अहम् गति धनंजय पार्थो कृप सारद्वतस्तथा वासुदेव वास्ने धर्मपुत्रस् उस समय मैं कुंती पुत्र अर्जुन शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य कृपाचार्यंशी भगवान्नी तथा तो धर्मपुत्र पांडुनंदन युदेटे इन पांच मनुष्यों ने ही योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा था अन्य तो सर्वे ना भारद्वाज से महिमान महाराज योग युक्त से गहाराज अन्य सब लोगों ने योग युक्त हो उर्दू गति को जाते हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य की महिमा का साक्षात्कार नहीं किया तो ना ब्रह्मलोक महदिव्यम देंगु्यम हिपरम गतिम पिका प्राप्त अजान्य गणीत सा आचार्योग ब्रह्म लोकम ब्रह्म लोक महां दिव्य दैवगुह्य उत्कृष्ट तथा परम गति स्वरूप है शत्रुदमन आचार्य द्रोण योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षियों के साथ उसी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं अज्ञानी मनुष्यों ने उन्हें वहां जाते समय नहीं देखा था वितुंडांगम सर्वतम ताम युधम जुधं। युद्धम्षरम जुधं। धिकम तो सर्वभूत परामृत उनका सारा शरीर बाण समूह से क्षत हो गया था उससे रक्त की धारा बह रही थी और वे अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल चुके थे उस दशा में ने उनके शरीर का स्पर्श किया उस समय सारे प्राणी उन्हें धिकार रहे थे तस्य कायां देधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे अत कुछ भी बोल नहीं रहे थे इस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्ट दुम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से काट दिया हरसेन महता युक्त तो भारद्वाजे निपात थे सिंहनाद रवम चक्रे ब्राह्मण इस प्रकार द्रोणाचार्य को मार गिराने पर धृष्ट दुम्न को महान हर्ष हुआ और वे रणभूमि में तलवार घुमाते हुए जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे आकर्ण पलिता श्याम ओम वैसा शे ते पंचकृत व्यचरत संख्योड़ वर्षवत आचार्य के शरीर का रंग सांवला था उनकी अवस्था ४०० वर्ष की हो चुकी थी और उनके ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में १६ वर्ष की उम्र वाले तरुण के समान विचरते थे उत्तवाश महाबाहु कुंती पुत्रो धनंजय जीवंत आने आचार्य द्रुपदात्मज न हंतव्यो न हंतव्य सैनिका यद्यपि उस समय महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत कहा ओ द्रुपद कुमार तुम आचार्य को जीते जी ले जाओ उनका वध न करना आपके सैनिक भी बारम बार कहते ही रह गए कि न मारो न मारो उत्क्रोशनर्जुन से क्रोशमा क्रोश ने पार्थिवश धृष्टुमनोवधि द्रोणम रथतल पे नरषभम अर्जुन तो दयावशिल्लाते हुए धृष्ट के पास आने लगे परंतु उनके तथा अन्य सब राजाओं के पुकारते रहने पर भी धृष्ट ने रथ की बैठक में नरश्रेष्ठ द्रोण का वध कर ही डाला शोणितेन परिंदो रूमिमता पतत लोहितांगत दुर्धर्सप्यत दुर्धर्ष द्रोणाचार्य का शरीर खून से लत्पथ हो रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो लाला अंगकांसिव वाले सूर्य डूब गए हो एव संहतम संख्य दृशे सैनिको जनह धृष्टुमस्तु तदराज भारद्वाज शिरो हरत वका नाम महेश्वास प्रमुखे तत्माख्य इस प्रकार सब सैनिकों ने द्रोणाचार्य को महाराजान अपने आँखों से देखा राजन महाधनुर धृष्ट दुम ने द्रोणाचार्य का वह उठा लिया और उसे आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया तेत दृष्टवा सिरो राजन भारद्वाज से तावका पलायन कृतोत्साहतो धिशम महाराज द्रोणाचार्य के उस कटे हुए सिर को देखकर आपके सारे सैनिकों ने केवल भागने में ही उत्साह दिखाया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए द्रोणस्तु दिवसा नक्षत्र प्रथमा विशत अहमे तदा द्राक्षम द्रोणस निधनम नृप ऋषे प्रसादा नरेश्वर द्रोणाचार्य आकाश में पहुंचकर नक्षत्रों के पथ में प्रविष्ट हो गए उस समय सत्यवती नंदन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से मैंने भी द्रोणाचार्य की वह दिव्य मृत्यु प्रत्यक्ष देख लीया प्रज्वलिता तम महादि महातेजस्वी द्रोण जब आकाश को स्तब्ध करके ऊपर को जा रहे थे उस समय हम लोगों ने यहाँ से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए धूम रहित प्रज्वलित उतः सैन्य द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे फिर पांडवों और संजयों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया इससे कौरव से नामे भगदड़ मच गयी निहता हत्या संग्रामहते युद्ध में आपके बहुत योद्धा तीखे बाणों द्वारा मारे गए थे और बहुत से अधमरे हो रहे थे द्रोणाचार्य के मारे जाने पर वे सभी निष्प्राण से हो गए पराजयम अथा वाप्य परत्र उभये ना विंद इस लोक में पराजय और परलोक में महान भय पाकर दोनों ही लोकों से वंचित होवे अपने भीतर धैर्य न धारण कर सके अन तो भारद्वाज से पार्थिह छमहाराज कबंधा युद्ध संकुल महाराज हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोणाचार्य के शरीर को बहुत खोजा परंतु हजारों लाशों से भरे हुए युद्ध स्थल में उसे वे पा न सके पांडवास्तु जन्म लब्धवा परत महश बाण शाहक्रु शनादास पुष्क पांडव लोक में विजय और परलोक में महान यश पाकर वे धनुष पर बाण रखकर उसकी टंकार करने शंख बजाने और बारंबार सिंहनाक करने लगे भीमसेन स्तो राजम्नश पार्शत वरुथिंदेता परिसज परस्परम राजन तदनंतर भीमसेन और द्रुप कुमार धृष्ट एक दूसरे को हृदय से लगाकर सेना के बीच में हर्ष के मारे नाचने लगे अब भूयो हम ताम विजय परेश पुत्रे हते पापे धार्त राष्ट्रोच सहय उस समय भीमसेन ने शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टुम्न से कहा जब और पापी दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय हुए तुमको मैं फिर इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। एतावम, महताज बाहु शब्दे नृत्य कंपया मास पांडव इतना कहकर अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन अपने भुजाओं पर थाल ठोककर पृथ्वी को कंपित से करने लगे तस् शब्दे नवित्रस्ता प्राद्रमस्तावकायु छत्रधर्म समुत्सृज्य पलायन परायना उनके उस शब्द से भयभीत हो आपके सारे सैनिक युद्ध से भाग चले ये क्षत्रिय धर्म को छोड़कर पीठ दिखाने लग गए पांडवासुजय लब्धृष्टा संते अरक्ष संग्रामे ते ने सुखमाव प्रदानाथ पाण्डव विजय पाकर हर्ष से खिल उठे संग्राम में जो शत्रुओं का भारी संहार हुआ था उससे उन्हें बड़ा सुख मिला इत महाभारते द्रोण परमणि द्रोण वध परमणि द्रोणवधे दिन नवत्क शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत वध पर्व में वध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ